आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एम इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर एम सरन जी जी हाँ हमारे साथ है उनका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में आ, मैं डॉक्टर एम शरण बोल रहा हूँ मैंने वैसे तो इंजीनियरिंग साइड से काम किया है और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल से रिटायर हुआ हूँ 1989 में लेकिन मुझे थोड़ा शौक स्वास्थ्य के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में शुरू से था इसलिए मैंने उसके बाद अल्टरनेटिव मेडिसिन में और होम्योपैथी में कुछ पढ़ाई थी और उसके निमित्त मैंने कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी किए और एमडी डी मेडिसिन का एक डिग्री है आ, वो मैंने हासिल की जो कलकत्ता में एक संस्था है सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था है इंडियन बोर्ड ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन उनके यहाँ से मैंने ली है आ, इसके अंतर्गत मैंने यहाँ भोपाल में एक भारत सेवाश्रम संघ है बंगाल का ग्रुप है उसकी शाखाएं विदेशों में भी हैं उनके अंतर्गत हमने एक वहाँ पर छोटा सा चिकित्सालय स्थापित किया और वहाँ पर काम शुरू किया वहाँ अभी भी काम चल रहा है मैं तो अब नहीं जा पाता हूँ वहाँ पर लेकिन बहुत सारे लोग उससे जुड़ गए हैं और उसमें एक्यूप्रेशर के ऊपर में काम होता है तो एक्यूप्रेशर के द्वारा चिकित्सा और साथ में हम क्या कर सकते हैं पेन मैनेजमेंट विशेष इसमें एक चीज़ है जो आसानी से की जा सकती है उसके बाद मैं दिल्ली में एक ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन है वहाँ पर ब्लाइंड बच्चों को एक्यूप्रेशर के द्वारा पेन मैनेजमेंट सिखाता हूँ अच्छा डॉक्टर शरण जी मुझे ये बताइए कि आप जैसे अल्टरनेटिव मेडिसिन में रुचि रखते हैं उसके अंतर्गत कौन सा इलाज होता है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में वैसे तो बहुत सारे इलाज की बात की जाती है लेकिन मेरा सोचने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और उसके अंतर्गत मैं इसको मूल का पेन मैनेजमेंट के रूप में ज़्यादा देखता हूँ क्योंकि और चीज़ों के बारे में जब तक कि प्रॉपर टेस्ट वगैरह नहीं हो पैथोलॉजिकल टेस्ट उसको इवेल्युएट करने में थोड़ी दिक्कत आती है पेन uh, मैनेजमेंट में क्या होता है मुख्य रूप से आर्थराइटिस है गाउट है uh, इनके कारण से पेन uh, हो जाता है शरीर में जॉइंट्स में हो जाता है घुटने uh, की हड्डियों में पंजे में रीढ़ की हड्डी में विशेष तौर से हाथ की कोहनी में और पंजों में जितने भी ज्वाइंट्स हैं इन सब जगह पेन की स्थिति बनती है और उसका ट्रीटमेंट एलोपैथी में तो दवाओं के द्वारा होता है एक्यूप्रेशर या एक्यूपक्चर ये इसकी एक अच्छी विधि है एक्यूपंक्चर चीन की विधि है इसमें हम नीडल लगा करके करते हैं ट्रीटमेंट लेकिन आमतौर से पब्लिक को नीडल से डर लगता है तो उसके चलते इसमें जो है एक्यूप्रेशर का नया काम शुरू हुआ और उसी के साथ साथ चुंबक चिकित्सा का भी काम शुरू हुआ इनके द्वारा हम पेन मैनेजमेंट करते हैं दर्द अगर ठीक हो जाए तो इसने समझता है कि उसका रोग ठीक हो गया लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि रोग ठीक हो पेन ठीक हो गया तो आराम से ज़िंदगी बसर कर सकता है अपना दैनिक कार्य कर सकता है तो इस कौन से ये ट्रीटमेंट में लेता हूँ डॉक्टर शरण जी आपने अपने बारे में तो बताया लेकिन आपके परिवार के बारे में नहीं बताया तो हम जानना चाहेंगे आपके परिवार के बारे में आ, अपने बारे में मैंने थोड़ा तो आपको बताया था आ, मैं रिटायर्ड हूँ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल से और रिटायरमेंट के बाद भोपाल में, में मेरा अपना घर है फ्लैट है यहाँ पर मैं रहता हूँ और पत्नी का स्वर्गवास हो गया आठ साल पहले बच्चे चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूँ लेकिन एक दो साल रहने के बाद मैं आ, अपने घर में आ गया मुझे अपने घर में अच्छा लगता है अपने मित्र हैं जिनके साथ हमने तीस चालीस पचास साल गुजारे हैं उनके साथ में उठना बैठना बातें करना अच्छा लगता इसलिए मैं यहाँ आ गया मेरे तीन बच्चे हैं सबसे बड़ी बेटी कानपुर में है हाउसवाइफ है उससे छोटी बेटी है वो दिल्ली में है उसने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पिलानी से की है अभी एक स्नाइडर इलेक्ट्रिक फ्रेंच कंपनी है उसमें काम कर रही है और सबसे छोटा मेरा बेटा है उसने जो है आ, वहाँ पर बॉम्बे में अपना एक रेस्टोरेंट खोल रखा है लेकिन मूल काम उसका जो है एडवर्टीजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट है इवेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत बहुत सारा काम करता रहता है इलेक्शन में आ, लोगों को मदद करता है पार्टीज के इलेक्शन होते हैं तो उनको हैंडल करता है और भी बहुत सारे काम उससे संबंधित है जो वो करता रहता है और मेरे बहू और मेरी पोती है ये लोग रेस्टोरेंट संभालते हैं बेटा जब खाली रहता है तो उसको देखता है तो परिवार के बारे में इतना ही है मैं यहाँ पर भोपाल में जो रहता हूँ तो मैंने अपने लिए एक सोशल वर्क करने का एक मेरी टेंडेंसी है इसलिए मैंने उसको उठा लिया है और उसमें मैं दो तीन बुढे लोग हैं यहाँ पर जिनको कोई सहायता आमतौर से नहीं मिलती कोई उनको अटेंड नहीं करता है घर में लोग रहते हैं तो भी उनके पास कोई बैठता नहीं है छोटी मोटी चीज़ें उनकी वो लोग मदद नहीं कर पाते हैं तो मैं उनको वो मदद करता हूँ और मुझे उसमें खुशी मिलती है उनको भी कोई बात करने वाला मिल जाता है इसके साथ एक दो यंग लोग हैं किसी एक लड़की है उसको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ एक लड़का है तीस बत्तीस साल का हो गया कोई जॉब नहीं है समझ में नहीं आता उसको एक बिजनेस में सेटल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इस तरह से मेरा सोशल वर्क का ये एंगल है आ, अपने व्हाट्सएप के ऊपर में एक महिला है पेंटिंग करती है लेकिन जॉब नहीं है उनके लिए भी मैं मदद करने की कोशिश करता हूं। व्हाट्सएप पे बात होती रहती है तो मेरा ले दे करके ये कार्यक्रम है सोशल एंगल जिससे मैं अपने को बिजी रखता हूं और सोचता हूं समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है तो मैं भी कुछ समाज को दे सकूँ डॉक्टर शरण जी बहुत अच्छी बातें आपने बताया और हेम रेडियो से आपने डिजास्टर मैनेजमेंट की कुछ बातें आपसे जुड़ी हुई है तो मैं जानना चाहूँगा कि गैस ट्रेज़ेडी क्या है उसके बारे में आप बताइए आप वहाँ पर उपस्थित थे किस तरह से आपने उस समय क्या किया डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा तो एक हॉबी जो हैम रेडियो है या जिसका पूरा नाम हेमेश रेडियो है उससे जुड़ा हुआ हूँ मैंने नाइनटीन में लाइसेंस लिया था और भोपाल में क्लब की स्थापना की और करीब 100 लोगों को हमने चैन करके एम लाइसेंस दिलाए इसमें मेरा पहला अनुभव जो रहा वो आ, जो है जो गैस ट्रेड हुई थी भोपाल में आ, 1964 में आ, उसमें हमको काम करने का मौका मिला और गैस ट्रेलडी जब हुई तो आ, मैं तो दिल्ली में था दो दिन बाद भोपाल पहुंचा ट्रेनस में आना संभव नहीं था आने के बाद मैंने संपर्क किया बॉम्बे के हेम्स से तो उन्होंने कहा कि हम लोग तैयार हैं यहाँ पर आने के लिए और सेवाएं देने के लिए वहाँ पर जो कुछ भी कम्युनिकेशन के लिए प्रॉब्लम हो तो आप कलेक्टर कमिश्नर से बात कर लीजिए तो मैंने कमिश्नर से बात की तो उन्होंने कहा भाई तो बड़ी अच्छी चीज़ है आप तुरंत शुरू कर दीजिए शाम का वक्त था उनसे मिलने में ही मुझे तीन चार घंटे लग गए उनका रात भर आप और वेट करें कल फूल सुबह से हम शुरू कर देंगे तो हमने जो है बॉम्बे से हैं हमारे पास आए थे कैप्टन दासन थे आ, वो अब नहीं रहे दुनिया में वो उसके लीडर थे उनके साथ में छः सात लोग और थे ये सभी लोग आए मेरे घर पर रुके यहाँ पर हमने उनके रहने का इंतजाम किया क्योंकि गैस के कारण बाहर होटल्स में खाना वाना भी प्रदूषित होने की संभावना थी जो सब्जी वगैरह होती है तो इंतज़ाम किया और हम लोगों ने सत्रह दिन तक गैस कचड़ी में 24 घंटे ऑलमोस्ट अपनी सेवाएं दी जगह जगह पर हमने अस्पताल में लगाए कमिश्नर के ऑफिस में लगाया कोतवाली में लगाया एक और जगह थी जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे छोड़ कर लोग घर के मारे भाग गए थे गैस एल में उनकी आ, सेवा की जा रही थी नर्सों के द्वारा वहाँ पे लगाया इस प्रकार हमने पूरा कोऑर्डिनेट किया ताकि उनकी सेवा चलती रहे टेलीफोन लाइन सब जैम हो रही थी क्योंकि हर आदमी जानना चाहता था क्या हो रहा है हमारा रिश्तेदार कैसा है क्या है तो कमिश्नर वगैरह बात नहीं कर पा रहे थे और इसकी वजह से उनका काम सुचारू रूप से चला और गैस एल डी का काफी काम हम लोगों ने सत्रह दिन करने के बाद में बंद किया बायोकेमिक रेमेडीज़ है क्या चीज उसके बारे में विशेष बताइए बायोकेमिक रेमेडीज में 12 दवाएं हैं केवल जिनमें कि मोस्टली कंपाउंड्स हैं तरह तरह के जैसे काली सल्प मैग्नीशियम फॉल्स नेट्रम नेट्रम्यूर हुआ इस तरह से करके 12 सॉल्ट हैं जिनको कि माना जाता है कि शरीर में इनकी कमी के कारण रोग पैदा होते हैं और इनकी हम पूर्ति करें तो फिर से रोग ठीक हो जाता है इन 12 साल्स में सारा काम हो जाता है और बाद में इनको मिलाजुला करके चार पांच साल्स मिला करके एक रोग के लिए एक कंपाउंड बनाया गया जो कि रोग के नाम से नंबर वन से लेकर नंबर अट्ठाईस तक है और इसमें रोग के हिसाब से है कि फलाने रोग में फलाने नंबर का अगर हम दे दें तो उससे लाभ होगा इस प्रकार से वो कम्बिनेशन जो है बने हुए हैं उस कम्बिनेशन में जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बोल सकता हूँ कि बायो कम्बिनेशन नंबर वन जो है एनीमिया के लिए इसमें चार पाँच साल थे कैल्टेरिया फॉस सेरम फॉस नेट्रम्यूर कैलियम फॉस ये चार दवाएँ हैं इस तरह से 28 दवाएं हैं जो बेहतरीन रोगों के लिए हैं जिनमें से 10-15 मुफ्त दवाएँ हैं जो कि साधारण रोगों में काम आती हैं और इनका उपयोग किया जाता है होम्योपैथी के लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना ज़रूरी है लेकिन बायोकेमिक उसमें नहीं आती इसी के साथ एक और दवा की पद्धति है जो कि बहुत काम की है जिसको बैच फ्लावर रेमेडी कहते हैं बेच फ्लावर रेमेडी में 28 दवाएं हैं सारी 39 दवाएं हैं और उनमें जो है मुख्यतया आदमी का जो मानसिक विचार करने का तरीका है या जो उनकी टेम्परामेंट है उसके ऊपर आधार पर है किसी को डर लगता है किसी को ईर्ष्या होती है कोई घबराता है आ, कोई जो है वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस करता है किसी में गिल्ट की भावना है इस तरह से करके इसमें जो है 39 रेमेडीज़ हैं जिसमें कि 38 रेमेडीज़ तो सिंगल रेमेडीज़ हैं और थर्टी रेमेडी को रेस्क्यू रेमेडी बोलते हैं इस रेमेडी में पांच दवाएं हैं और ये विशेष तौर से उपयोगी होती जैसे किसी के यहाँ किसी की डेथ हो जाती है या कोई सीवियर इंजरी हो जाती है तो आदमी मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है में ये रेस्क्यू रेमडी बहुत काम करती है तो इस प्रकार से बायोकेमिक रेमेडी और बैच फ्लावर रेमडी मिला करके विशेष तौर से हमारे विलेज एरिया में मैं मानता हूं कि तो बहुत काम की औषधियाँ हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा बायोकेमिक रेमेडीज़ की दवाइयाँ या बैच फ्लावर की दवाइयाँ कहाँ से और कैसे मिलेगी ये दवाएँ होम्योपैथी के दुकान पर मिलती हैं जहाँ होम्योपैथिक दवाएँ मिलती हैं वहीं ये दवाएँ भी मिलती हैं और नहीं भी होंगी बायोकेमिक तो मिल ही जाती है बैच फ्लावर हो सकता है कहीं पर ना मिले तो वो मंगा करके दे सकते हैं तो वहाँ से ले करके स्टॉक तो कर सकते हैं आप और ये बड़ी अच्छी विधि है और इसके साथ ही जैसा मैंने एक्टू प्रेशर में आपको बताया थोड़ा समय और उसके बारे में बता दूँ चाइनीज़ विधि के अनुसार शरीर में तीन ऐसे बिंदु हैं जहाँ पर कि प्रेशर देके या नीडल दे करके उपचार किया जा सकता है उसमें से पेन मैनेजमेंट के लिए हमने साठे बिंदु जो है सेलेक्ट किए हैं जिनको लेकर के मैं ब्लाइंड रिलीज एसोसिएशन में पहुंचता हूँ और मोस्टली वो दर्द के लिए हैं शरीर में ट्रीटमेंट के लिए मैं इनको उपयोगी नहीं मानता हूँ इसलिए मैं केवल जो है इनका उपयोग पेन मैनेजमेंट के रूप में करते साधारण आदमी को पीठ में दर्द है अगर वो पेन ठीक हो गया तो वो सोचता है कि रोग ठीक हो गया लेकिन रोग नहीं ठीक हुआ पेन ठीक हुआ है फिर उसकी एक आ, जो है विधि है और आ, उसमें बोलते हैं कि पेन अगर एक जगह हो रहा हो और उस पेन को और बढ़ा दें तो एक पैसेज होता है गेट होता है जो ब्लॉक होता है उसे न्यूरॉन गेट कहते हैं इसके ऊपर नोबेल प्राइज़ जो डॉक्टर्स को मिली हुई है ये एलोपैथी की सिस्टम है तो इसी के ऊपर ये पेन मैनेजमेंट का काम होता है तो किसी को भी ट्रेनिंग दे करके हम लोग जो है साधारण आदमी को तो तीन दिन में हम ये साठ पॉइंट सिखा दे सकते हैं प्रैक्टिस करा दे सकते हैं और वो इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं इन्हीं पॉइंट्स पर छोटे छोटे चुंबक आते हैं उनको लगा करके भी ट्रीटमेंट होता है तो ये विधि काफ़ी कारगर है और हमारे देहाती क्षेत्र में इनका भी उपयोग अच्छी तरह से किया जा सकता है जैसे एक और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा मैं ओलोपैथी और अल्टरनेटिव मेडिसिन में क्या डिफरेंस है क्या अंतर है वो हमें बताइए हाँ देखिए एलोपैथी की बात अपनी जगह पर है सभी विधियों से एलोपैथी में एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि पैथोलॉजिकल टेस्ट बहुत सारे हैं हर चीज़ का जहाँ पर संभव है उन्होंने टेस्ट भी निकाली ताकि हम ये जान सकें कि दवा जो हम दे रहे हैं ट्रीटमेंट कर रहे हैं उससे कितना लाभ हो रहा है जैसे उदाहरण के लिए बहुत कॉमन चीज़ ब्लड प्रेशर है और साथ ही दूसरा बहुत कॉमन रोग जो है वो मधुमेह या डायबिटीज़ है तो बहुत सारी विधियों से लोग करते डायबिटीज़ बड़ी पुरानी बीमारी है और उसमें आयुर्वेदिक में भी मिल जाएगा हकीम लोग भी दवा देते हैं अपने होम्योपैथ भी देते हैं लेकिन साधारण गति तो ये सभी करते हैं कि पैथोलॉजी से इसको उसके कंपेयर नहीं करते और होता यह है कि दवा देते जाते हैं महीनों तक और इस बीच में अगर रोग कंट्रोल नहीं हुआ तो बहुत बढ़ जाता है फिर रोगी भाग करके एलोपैथी की तरफ जाता है तो मेरा ये कहना है जिस भी विधि से हम ट्रीटमेंट करें इस तरह के रोगों में वहाँ पर जैसे जो है हमने डायबिटीज की बात की आप शुरू में जो है शुगर लेवल चेक कर लें हफ्ते भर हफ्ते बाद फिर से चेक करें देखें कि दवा लेते तो उसमें अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंतर आ रहा है तब तो दवा फ़ायदा कर रही है नहीं महीने छः छः महीने तक दवा लेने के बाद में आखिर में इतना बढ़ जाता है रोग कि आदमी की इमरजेंसी में जाना पड़ता है एलोपैथिक डॉक्टर के पास तो ये बहुत बड़ी कमी है और विधियों में सोचने में। तो मैं इसको इस तरह से कोरिलेट करना पसंद करता हूँ चलिए तो मान लेते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है वो है कि किसी भी बीमारी को टेस्ट से पता नहीं चलता या अल्टरनेटिव मेडिसिन में ये कमी है कि जहाँ पर टेस्टिंग कमी होती मना टेस्ट किया नहीं जाता है वो उसकी कमी उसमें रह गई है लेकिन फिर भी अल्टरनेटिव मेडिसिन में जो फास्ट एक्शन यानि बहुत जल्दी असर करने वाला रोग कौन सा है जिसके ऊपर ये काम करता है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में ब्लाइंड जो बच्चे आते हैं आ, उनको हम ट्रीटमेंट नहीं देते हैं ब्लाइंडनेस का ट्रीटमेंट नहीं है अल्टरनेटिव मेडिसिन में हम उनको ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में ये बच्चे जो है ब्लाइंड है किस, किसी किसी में 20 परसेंट पच्चीस परसेंट विज़न होता है थोड़ा बहुत देख पाते हैं वो और कुछ बिल्कुल नहीं देख पाते हैं उनके सामने जीविका की समस्या उपस्थित हो जाती है कि आखिर में वो जीवन में कैसे काम चलाएँगे माँ बाप तो हमेशा साथ नहीं रहेंगे तो ब्लाइडली फसोचें उनको तरह तरह की ट्रेनिंग देता है ताकि वो अपनी जीविका चला सकें उसमें एक ट्रेनिंग मसाज थरापी है जिसमें उनको मालिश की विधि सिखाई जाती है फीडिश मसाज है थाई मसाज है ऐसे बहुत सारे मसाज की विधियां हैं जो उनको सिखाते हैं उसके बीच में हमारा दो वीक तीन वीक का प्रोग्राम होता है ये तीन महीने का कोर्स होता है मसाज थ्रापी उसमें मेरा दो से तीन वीक का कोर्स होता है जिसमें मैं इन बच्चों को मसाज के साथ एक्चूप्रेशर के द्वारा शरीर पर एक्टूप्रेशर देकर के पेन मैनेजमेंट करना सिखाता हूँ साथ में जो इनको दर्द है कहीं पर आर्थराइटिस के कारण है चोट के कारण है इंजरी हो जाती है चोट के कारण आप फुटबॉल खेलना है सीख मारा पैर में मोच आ गई उसमें भी फायदा करता है तो इस तरह की चीज़ों में या ज़्यादातर बूढ़े लोगों को कमर में दर्द होता है जो ए, स्पाइनल कॉलम है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है इन सब चीज़ों में ट्रीटमेंट देने के लिए मैं उनको सिखाता हूँ ताकि वो मसाज थेरापी के साथ इसका भी उपयोग करके लोगों को अपनी सेवाएं दे सकें और अपनी जीविका अर्जित कर सकें चलिए डॉक्टर शरण जी बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताया अपने बारे में और अपनी रुचि के बारे में तो हमें बहुत खुशी हुई है और ख़ास मुझे अच्छा लगा कि आप ब्लाड रिलीफ एशिशन से जुड़कर उन बच्चों को जो नेत्रहीन हैं उनके लिए आप काम करते हैं सोशल वर्क करते हैं और उनका रोजगार उन्हें कैसे मिले इस पर आप उनको ध्यान देते हैं उसके लिए आप ट्रेनिंग देते हैं जल्दी ठीक होने वाली बात थोड़ा विचार करने योग्य है जल्दी में मैं पेन मैनेजमेंट को ही लेता हूँ देखिए किसी के साथ कोई कॉम्प्लिकेटेड रोग है आ, तो उसमें जो है थोड़ा तो टाइम लगता है ठीक होने में पेन मैनेजमेंट में ज़रूर जो है आप आ, एक वीक के अंदर रिजल्ट पा सकते हैं एक हफ्ते में आपको मिल जाएगा रिजल्ट बहुत साधारण रोग जो है घुटने का दर्द पैर में पंजे का दर्द पीठ में कमर में दर्द जहाँ पर वर्टेब्रा में लंबर रीजन ख़ास तौर से L1 से L5 तक उसमें प्रॉब्लम आ जाती है दो वर्टेब्रा के बीच में डिस्क होती है वो घिस जाती है या बाहर निकल आती जिसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें पेन होता है इनमें हम दे करके रोग को तो कंट्रोल कर लेते हैं पेन ठीक हो जाता है तो आदमी अपना दैनिक जीवन का काम कर सकता है हो सकता है कि तीन महीने के बाद पेन फिर से आ जाए तो हम उसको फिर से ट्रीटमेंट दे देंगे रिपीट कर देंगे लेकिन रोग बहुत सारे ठीक करने के लिए तो उसको कोई ना कोई दवा लेना पड़ेगा एलोपैथी के शरण में तो जाना पड़ेगा और भी दवाएं ले सकता है वो आ, लेकिन रोग ठीक होने में टाइम लगता है और इस्पेशली कमर के या रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स में बहुत बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशन करके ठीक करना पड़ता है तो इस प्रकार से समय का आकलन करना जो है थोड़ा मुश्किल होता है पेन मैनेजमेंट के लिए मैं सकता हूँ कि एक हफ्ते में रिजल्ट आपको मिलने लगेगा और शायद दो हफ्ते के बाद आप जो है ट्रीटमेंट बंद करने को चलेगा ओके तो रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको तो ये बहुत अच्छी बात है थैंक यू सो मच हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी Sin dela, mas para dela. the <laughs>